श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ पाँच सत्ताईस दिसंबर अट्ठारह सौ चौरासी प्रफुल्ल मुरखा थी वह कुछ समझ न सकी उसने कहा बहन मैं इतनी बातें नहीं समझ सकती तुम्हारा नाम क्या है तुमने तो अब तक नहीं बताया निशि बोली भवानी पाठक ने मेरा नाम निशि रखा है मैं दिवा की बहन निशि हूँ दिवा को एक दिन तुमसे मिलने के लिए लाऊंगी परंतु मैं जो कह रही थी सुनो एकमात्र ईश्वर हमारे स्वामी हैं, स्त्रियों का पति ही देवता है श्री कृष्ण सबके देवता हैं। क्यों बहन दो देवता फिर क्यों रहे इस छोटे से जीव में जो जरा भक्ति है उसके दो टुकड़े कर डालने पर फिर कितना बच सकता है प्रफुल्ल अरे चल स्त्रियों की भक्ति का भी कहीं अंत है निशी स्त्रियों के प्यार का तो अंत नहीं है परंतु भक्ति और चीज है प्यार और चीज मास्टर भवानी पाठक प्रफुल्ल से साधना कराने लगे पहले साल भवानी पाठक प्रफुल्ल के घर किसी पुरुष को न जाने देते थे और न घर के बाहर किसी पुरुष से उसे मिलने ही देते थे दूसरे साल मिलने जुलने में इतनी रोक टोक न रही परंतु उसके यहाँ किसी पुरुष को न जाने देते थे फिर तीसरे साल जब प्रफुल्ल ने सिर घुटाया तब भवानी पाठक अपने चुने हुए चेलों को लेकर उसके पास जाया करते थे प्रफुल्ल सिर घुटाए आंखें नीची करके शास्त्री चर्चा किया करती थी फिर प्रफुल्ल की शिक्षा का आरंभ हुआ वह व्याकरण समाप्त कर चुकी रघुवंश कुमार नैषध शाकुंतल पढ़ चुकी कुछ सांख्य कुछ वेदांत और कुछ न्याय भी उसने पढ़ा श्री रामकृष्ण इसका मतलब समझे बिना पढ़े ज्ञान नहीं होता जिसने लिखा है वैसे आदमियों का यही मत है वे सोचते हैं पहले पढ़ना लिखना है फिर ईश्वर है यदि ईश्वर को समझना है तो पढ़ना लिखना अत्यावश्यक है परंतु अगर मुझे यदु मल्लिक से मिलना है तो उसके कितने मकान हैं कितने रुपये हैं कितने का कंपनी का कागज है क्या यह सब पहले जानने की आवश्यकता है मुझे इतनी खबरों का क्या काम स्थव या स्तुति करके किसी भी तरह से हो अथवा दरवान के धक्के ही सह कर किसी तरह घर के भीतर घुस कर यदुमलिक से मिलना चाहिए और अगर रुपया पैसा और ऐश्वर्य के जानने की इच्छा हो तो यदु मलिक से पूछने ही से काम तिद्ध हो जाता है बहुत सहज में ही मतलब निकल जाता है पहले राम है फिर राम का ऐश्वर्य या संसार इसलिए वाल्मीकि ने मरा जाना था माँ अर्थात ईश्वर और रा अर्थात संसार उनका ऐश्वर्य